गवत सुति माति प्रथित विभवा मंगल मंगलाना वक्षपीठी मधुविजयिनो भूषयती प्रत्यक्षाश्रविक महिम्राथनी शेय मूर्ति श्रेयम शरण्वा शरण्याम प्रपद्ये हे लक्ष्मी तुम्हारा वैभव अतुलनीय और अत्यंत प्रसिद्ध है तुम समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हो मधु दैत्य पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान के वक्षस्थल को तुम अपनी कांत से अलंकृत करती हो प्रत्यक्ष और शास्त्र सिद्ध महिमा की प्रार्थना करने वाले प्रजाजनों के लिए तुम कल्याणमयी मूर्ति हो तुम शरण्य हो तुम श्री हो अशरण में तुम्हारी शरण ग्रहण करता हूँ कल्याण विकलनि काुण्यसीमा मोदा निगम वचसा मौलिमंदारा संपत दिव्या मधु विजयिन्निधत्ता सदा मे शैषा देवी सकल भुवन प्रार्थना कामधेनु जो कल्याण की परिपूर्ण निधि है करुणा की सीमा है नित्य आनंद रूपा है श्रुतियों के मस्तक को अलंकृत करने वाली मंदार पुष्पों की माला है मधु विजेता विष्णु की दिव्य शक्ति है और समस्त संसार की प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाली कामधेनु है वे यह लक्ष्मी देवी सदा मेरे हृदय में निवास करें